फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य संपूर्ण स्त्री पुरुषों को यौवनावस्था युक्त और विद्वान करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य कल्याणकारी और दृढ़ होते हैं फिर उपदेशार्थ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों अपराध अनपराध तथा सत्य और असत्य को कौन जानता है यह हम पूछते हैं जो प्रमाद से रहित और परमेश्वर के भक्त होते हैं भावार्थ जो विद्वान जन धर्म युक्त व्यवहारों में मनुष्य को प्रेरणा करके बुद्धिमान करते हैं वे धन्य होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों वे ही संसार में परोपकार के लिए वर्तमान हैं जो न्याय से द्रव्य का संग्रह करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्राणियों के सुख के लिए रात्रि है वैसे ही पति आदिकों के सुख के लिए श्रेष्ठ स्त्री होती है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान जनों के प्रति यह प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छाएं सिद्ध होएं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ का कारण होकर पृथक स्वरूप है वैसे ही विद्वान सर्वत्र वास करता हुआ भी मोह रहित होता है इस सुक्त में प्रश्न उत्तर और वायु आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह एक 6वां सुक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 62वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य गुणों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो यह सूर्य लोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्वों द्वारा रचा गया है इस कारण अनेक गुणों से युक्त है उसको तुम लोग यथावत जानो अब मित्रा वरुण के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे अध्यापक और उपदेशक जनों आप दोनों मनुष्यों को रात्रि दिन प्राण उड़ान और बिजली विद्याओं को ग्रहण कराइए जिससे संपूर्ण प्रजाएं आनंदित होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजा और मंत्री जनों आप दोनों प्राण और सूर्य के सदृश वरताव कर पृथ्वी के राज्य का पालन कर वैद्य और औषधियों की वृद्धि कर और वृष्ट की उन्नति करके सुख के लिए वर्ताव कीजिए भावार्थ जो मनुष्य वाहनों में यंत्र कलाओं को रचके नीचे अग्नि और ऊपर जल स्थापित करके और फिर उस अग्नि को प्रदत्त करके मार्ग में चलावे तो बहुत लक्ष्मीयां इनको प्राप्त हों भावार्थ हे विद्वानों जैसे प्राण और उड़ान आदि पवन सब जगत की रक्षा करते हैं वैसे आप लोग रक्षा करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे राजा और मंत्री जन आप स्वयं धर्मात्मा होकर सहस्त्र शाखा जिसकी ऐसे राज्य के रक्षण के लिए दुष्टों को दंड देकर और श्रेष्ठों का सत्कार करके यशस्वी होवें फिर प्रसंग से विद्युत विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य श्रेष्ठ व्यवहार में विराजमान बिजली आदि की विद्या को ग्रहण करते हुए गृह के कृत्य में यथावत न्याय को करते हैं विभाग कर और विभाग देकर कृतकृत्य होते हैं वे नीति वाले होते हैं फिर मित्रा वरुण के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार विरक्त होता और प्रकाश प्रवृत्त होता है वैसे ही कार्य और कारण रूप विद्या के जानने वाले राजा और मंत्री जन मित्र के सदृश व्यवहार करके दृढ़ न्याय का प्रचार करावें भावारथ विद्वान जन अति उत्तम गृहों को रचकर और वहां विचार करके विजय विद्या और क्रिया को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में सूर्य प्राण उड़ान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमद् परम हंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् बिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भास के चतुर्थाष्टक में तीसरा अध्याय 41वां वर्ग और पंचम मंडल में 62वां सुक्त समाप्त हुआ अथ चतुर्थाध्याय आरंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्नासुव अब चतुर्थाध्याय का आरंभ है और पंचम मंडल में सात ऋचा वाले 63वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण विद् दिशे को कहते हैं भावार्थ जहां धार्मिक विद्वान पुत्र की जैसे वैसे प्रजा की पालना करने वाले राजा आदि होते हैं वहां उचित काल में दृष्टि और उचित काल में मृत्यु होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सब मनुष्यों को धन और धान से युक्त करते हैं वैसे धार्मिक राजा और प्रजाओं को ऐश्वर्य युक्त करें भावार्थ हे प्रजाजनों जो राजा और मंत्री आदि जन न्याय और विनय से प्रकाशमान दुष्टों में तेजस्वी और कठोर दंड देने वाले सूर्य और वायु के सदृश मनोरथों की वृष्टि करने वाले हैं वे यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं भावार्थ जो राजा और मंत्री जन सूर्य और चंद्रमा के सदस्य तीव्र और शांत स्वभाव वाले बुद्धिमान वृष्ट के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं वे सब काल में सुख की वृद्धि करते हैं अब मित्रा वरुण वाच्य शिल्प विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो शूरवीर जनों के सदस्य सुखकारक रथ पर चढ़कर यथेष्ट स्थान में घूमते हैं वे अधिष्ट पदार्थ को प्राप्त होते हैं फिर मित्रा वरुण वाच्य विद् द्विशय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थक इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्या से युक्त वाणी को प्राप्त होकर मेघ के सदृश मनोरथों की वृष्टि करते हैं वे बुद्ध से विद्वान करके अपराध रहित करते हैं भावार्थ जो मनुष्य धर्म संबंधी सत्य भाषण आदि व्रत वा कर्मों को करते हैं वे सूर्य के सदस्य सत्य से प्रकाशित होते हैं इस सुक्त में मित्रा वरुण और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 36वां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ अब साफ़ ऋचा वाले 64वें सूक्त का प्रारंभ है इसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मित्रा वरुण पदवाच्य द्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन प्रीति से आप लोगों को ग्रहण करते हैं वैसे इनका आप लोग भी स्वीकार करिए भावार्थ जो मनुष्य पृथ्वी पर विद्या और बाहुबल से उत्तम पुरुषों के लिए सुख देते हैं उनके लिए लोग भी सुख दें फिर विद दिशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण कर और धर्म मार्ग से चलकर उत्तम गति को प्राप्त होएं फिर मित्रा वरुण पदवाच विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों की उपमा को ग्रहण करें भावार्थ वे ही मित्र श्रेष्ठ हैं जो परस्पर की उन्नति के लिए सुख दुख और संग में प्रयत्न करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विरोध का त्याग कर और उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय और धन आदि को प्राप्त करें भावार्थ हे पुरुषार्थी राजजनों प्रजाओं का न्यास से पालन करके विद्वानों के धन को प्राप्त होवो इस सुक्त में प्राण और उदान के सदृश वर्तमान तथा विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 64वां सुक्त तथा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 65वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम सुक्त में मित्रा वरुण पदवाच पठने पढ़ाने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश देने वाले के विषय में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान होवे वही उपदेश करे और जो अधिक ज्ञानवान होवे वह सत्य और असत्य को अलग करे भावार्थ जो मनुष्य बहुश्रुत पूर्ण विद्या वाले सत्य धर्म में निष्ठा करने वाले और जो जा की प्रवृत्ति में प्रीति करने वाले हों वे ही उपदेशक और अध्यापक होएं भावार्थ जैसे उपदेशक जन उपदेश देने वैसे ही जिनको उपदेश दिया जाए वे औरों को भी उपदेश करें भावार्थ वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और शुद्ध भाव से परस्पर के जनों के साथ वर्तमान हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए की सदा कृतज्ञता करें और कृतज्ञता का दूर से त्याग करें भावार्थ हे विद्वानों आप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को प्राप्त कराइए और हे विद्यार्थी जनों वा श्रोत्र जनों आप लोग हम अध्यापक और उपदेशकों का अपमान मत करो इस प्रकार बर्ताव कर सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें इस सुक्त में मित्रा वरुण पदवाच्य अध्यापक और अध्ययन करने तथा उपदेश करने और उपदेश देने योग्य के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 65वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ